साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल एल की किताब मार्क्सवाद क्या है कि ये की ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी श्रृंखला की तेरावी कड़ी है समाजवाद के विरोधियों का राया एक तर्क यह हुआ करता है कि यदि ब्रिटेन की सारी संपत्ति पूरी आबादी में बराबर बराबर बांट दी जाए तो भी उससे मजदूरों के जीवन स्तर में बहुत कम अंतर पड़ेगा पहले तो यह बात सच नहीं है और यदि हो के स्तर को इतने ऊंचा उठा देगा की जितने की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते उन्नीस सौ पचास में सोवियत संघ का उत्पादन उन्नीस सौ तेरह के मुकाबले यदि पंद्रह गुना बढ़ गया तो इसका कारण यही नहीं था के ज़माने का रूस बहुत पिछड़ा हुआ था औद्योगिक ब्रिटेन में भी उत्पादन में भारी बढ़ती की जा सकती है और की जाएगी उत्पादन के स्तर को और इस तरह जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर वो भौतिक आधार तैयार होगा जिसके सहारे जनता का बौद्धिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊपर उठाया जाएगा परंतु इस संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है उत्पादन एक योजना के अनुसार हो पूंजीवादी समाज में नए कारखाने उस वक्त बनाए जाते हैं और किसी वस्तु का उत्पादन उस समय बढ़ाया जाता है जब ऐसा करने से ज्यादा मुनाफा कमाने की आशा हो और ज्यादा मुनाफे की आशा का मतलब ये नहीं होता कि उन चीजों की जनता में ज्यादा मांग है हो सकता है उनकी मांग केवल मुठ्ठी भर धनी आदमियों की मांग हो या किसी विशेष कारण से किसी वस्तु के दाम बहुत बढ़ गए हो जहाँ मुनाफा ही मुख्य उद्देश्य हो वहां उत्पादन में केवल अराजकता का ही राज हो सकता है और उसका परिणाम यही होता है कि एक क्षेत्र में बराबर अति उत्पादन होता रहता है और दूसरे क्षेत्र में कम उत्पादन। समाजवादी समाज में मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए उत्पादन होता है इसलिए इसमें उत्पादन का संगठन एक योजना के अनुसार किया जाता है बल्कि सच तो यह है कि उद्योग धंधों का पूर्ण रूप ऐसी समाजीकरण होने के पहले भी ये बात हो सकती है मुख्य उद्योगों का समाजीकरण हो जाए और बाकी पर कमोबेश नियंत्रण रहे तो उत्पादन की योजना बन सकती है और बाद में हर साल योजना को अधिकाधिक पूर्ण व सही बनाया जा सकता है इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स की दृष्टि में समाजवाद का मतलब आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व स्थापित होना उत्पादन शक्तियों का तेजी से उन्नति करना और उत्पादन का एक योजना के अनुसार संगठित किया जाना है और उत्पादन की योजना के स्वरूप में ही वो भेद नहीं थे जिसके कारण समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों की लगातार बढ़ती होती रहने पर भी कभी अति उत्पादन नहीं हो सकता उत्पादन की राष्ट्रीय योजना के दो भाग होते है एक उत्पादन के नए साधनों मकानों मशीनों कच्चे माल आदि की योजना दूसरी इस्तेमाल की योजना जिसमें न केवल खाना कपड़ा बल्कि शासन प्रबंध के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन खेल कूद आदि भी शामिल है और जब तक सैनिक शक्ति की आवश्यकता रहती है तब तक, तक उसके लिए भी योजना में स्थान रखना पड़ता है इस व्यवस्था में अति उत्पादन कभी नहीं हो सकता क्यूँकी इस्तेमाल की चीजों की कुल पैदावार आबादी में बाढ़ दी जाती है अर्थात कुल मजदूरी जिसमें हर तरह का भत्ता आदि भी शामिल रहता है इस्तेमाल की चीजों के कुल दामों के बराबर नियत की जाती है योजना में खामी हो सकती है उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी साल बाइसिकले लोगों की जरूरत से ज्यादा बन जाएं और जूते कम परंतु अगली योजना में ये खामियां बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है और संतुलन बराबर किया जा सकता है समस्या सदा इतनी ही रहती है की कि किस वस्तु का उत्पादन कितना हो पूरे उत्पादन को घटाने का सवाल कभी नहीं उठता क्योंकि इस्तेमाल की चीजों की पूरी खपत इस्तेमाल की चीजों के उत्पादन से कभी कम नहीं पड़ती और जैसे जैसे परंतु इस्तेमाल की चीजें सीधे जनता में नहीं बांटती जाती वितरण के यंत्र का काम रुपया करता है जो मजदूरी वेतन या भत्तों के रूप में बांट दिया जाता है इस्तेमाल की चीजों के दाम चूंकि नियत रहते हैं इसलिए मजदूरी वेतन और भत्तों का कुल जोड़ इस्तेमाल की चीजों के कुल दामों के बराबर रखने में दिक्कत नहीं होती और इस प्रकार उत्पादन और खपत में कभी कोई भेद नहीं पड़ता जो कुछ पैदा हुआ है वो सब लोगों को मिल सकता है उत्पादन के बढ़ने पर पहले से ज्यादा माल आबादी के लिए तैयार हो जाता है और लोग पहले से ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने लगते है समाजवादी समाज में दामो की जो भूमिका है उसके बारे में अक्सर गलतफहमी हो जाती है पूंजीवादी व्यवस्था में कीमतों का घटना बढ़ना पूर्ति और मांग के संबंध को प्रकट करता है यदि दाम हो गई है। और उसे कम करना चाहिए इस प्रकार कीमतें उत्पादन के नियंत्रणकर्ता का, का काम करती है परंतु समाजवादी समाज में कीमतें केवल उपभोग अथवा खपत की नियंत्रण करता है उत्पादन योजना के अनुसार होता है और कीमतें जानबूझकर जान बुझ कर की की बांट देना चाहिए उनकी ये राय क्यों नहीं थी इसलिए की समाजवादी समाज की रचना एकदम नई बुनियाद पर नहीं होती बल्कि उस पुरानी बुनियाद पर होती है जो उसे पूंजीवाद से विरासत में मिली है बराबर बराबर बांट देने का मतलब होगा कि पुरानी व्यवस्था में जिन लोगों का जीवन स्तर औसत होगा मजदूरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है नीचे घसीटा जाए अतः पूंजीवाद जो असमान परिस्थितियाँ छोड़ गया है उनके आधार पर जो भी समानता रची जाएगी वो न्यायोचित नहीं बल्कि अन्याय पूर्ण होगी मार्क्स की राय इस मामले में बिल्कुल साफ थी उन्होंने लिखा था लोगों के अधिकार समान नहीं असमान होने चाहिए न्याय कभी भी समाज की आर्थिक परिस्थितियों तथा उनके द्वारा निश्चित सांस्कृतिक विकास से ऊपर नहीं उठ सकता जो मनुष्य अभी हाल में ही पूंजीवादी समाज से निकले है वे दरअसल असमान होते हैं इसलिए यदि समाज उनके साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहता है तो उनके साथ असमान व्यवहार ही किया जाना चाहिए दूसरी ओर समाज की उनके प्रति ये जिम्मेदारी उसी हालत में होती है जब वे भी समाज की सेवा करें अतः जो काम नहीं करता उसे खाने को भी नहीं मिलेगा और ये इस बात से भी निकलता है कि जो समाज के लिए उपयोगी काम करता है उसका जीवन स्तर उतना ही ऊंचा रहेगा इस प्रकार इस्तेमाल की चीजों की कुल पैदावार का बंटवारा इस सिद्धांत के अनुसार होगा की हर कोई अपनी योग्यता के मुताबिक काम करे और अपने काम के मुताबिक ले परंतु समाजवादी समाज उसी स्तर पर स्थिर नहीं रहता जो उसे पूंजीवाद से विरासत में मिलता है हर साल वो उत्पादन को और उसके साथ लोगों की कार्य निपुणता तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ाता चलता है और मजदूरी की असमानता कार्य निपुणता तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित लोगो को अनिपुण लोगों ऐसी अधिक मजदूरी देने की व्यवस्था हर आदमी को अपनी कार्य बढ़ाने की प्रेरणा देगी लोगों की कार्य बढ़ती है तो उत्पादन में भी बढ़ती होती है हर एक को पहले से ज्यादा मिल सकता है और इससे हर आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है अतः असमानता जो पूंजीवाद में चंद लोगों की दौलत और अधिकतर लोगों की गरीबी बढ़ाने के लिए अस्त्र का काम करती थी वही समाजवादी समाज में पूरे समाज के स्तर को ऊंचा उठाने का साधन बन जाती है क्या मार्क्स ये समझते थे की भावी समाज में सदा असमानता कायम रहेगी नहीं इस अर्थ में असमानता स्थायी नहीं रहेगी क्योंकि एक अवस्था आएगी जब ये आवश्यक न रहेगा कि लोगों को उसी अनुपात में उनका हिस्सा दिया जाए जितनी की वे समाज की सेवा करते हैं कारण ये कि पैदावार को लोगों के काम के अनुपात में या किसी और सिद्धांत के अनुसार बांटना ये स्वीकार कर लेना है कि हर एक की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद नहीं है पूंजीवादी समाज में भी यदि किसी परिवार में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपने तमाम सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार रोटी जुटा सकता है तो फिर उसमें किसी सिद्धांत के अनुसार रोटी वितरित नहीं होती परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेता है समाजवादी समाज में उत्पादन जब इस हद तक बढ़ जाता है की सभी नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं और किसी के लिए कोई चीज कम नहीं पड़ती तब अलग अलग व्यक्ति कितना लेते हैं इसे नापने तौलने और सीमित करने में कोई तुक नहीं रहता जब ये अवस्था आ जाती है तब उत्पादन और वितरण इस सिद्धांत के आधार पर होता है कि हर कोई अपनी योग्यता के मुताबिक काम करे और अपनी जरूरत के मुताबिक ले और जब ये संभव हो जाता है तभी समाजवाद कम्युनिज्म में बदल जाता है